नमस्कार मैं हूँ वर्षा उस गाँवकर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी युवा दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में विशेष एक ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो आज भी विशेष एक ट्रेड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जिसके जरिए आप सुन रहे हैं रेडियो जी हाँ रेडियो में किस तरह से आप अपना करियर बना सकते हैं उस विषय में बात करेंगी तो आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ दो दिग्गज विशेष वक्ता हमारे साथ हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जी डॉक्टर महेंद्र कुमार जी तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जी स्वागत। सर दिलीप जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रेडियो एक नाम सुनते हैं इसमें करियर के लिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ आवाज के जरिए जुड़ सकते हैं या जिनकी बोलने की कला अच्छी है वही जुड़ सकते हैं ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप अपना विचार व्यक्त कीजिए कि रेडियो के साथ कैसे जुड़ सकते हैं कौन कौन से लोग जुड़ सकते हैं और रेडियो में क्या कर सकते हैं जी ये एक मिथ रहा है कि रेडियो में हम लोग केवल वॉइस आर्टिस्ट को जोड़ते हैं या जिनकी भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी होती है उन लोगों को हम जोड़ने का कार्य करते हैं लेकिन आज रेडियो में और रेडियो की जो विस्तार हुई है उसके बाद रेडियो में इतना सारा काम है जैसे आप साउंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं रेडियो के लिए स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे आप जा सकते हैं इसके अलावा एडिटिंग के तरफ जा सकते हैं इसके अलावा जो टेक्निकल फील्ड है उस टेक्निकल फील्ड में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि आप रेडियो इंजीनियरिंग का एक कंसेप्ट नया चला हुआ है जो एक नया ट्रेड सा बनता जा रहा है इसमें बच्चे चाहें तो अपना करियर बना सकते हैं और इसके लिए बड़े सारे इस्कोप हैं और उस स्कोप को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा कैरियर ऑप्शन है जिस तरह से कम्युनिटी रेडियो आज एक सोशल रिफॉर्म का कार्य कर रहा है और जिस तरीके से एक बहुत बहुत सं, बहु, सारे संख्या में इसमें लोगों की तादाद बढ़ी है या कम्युनिटी रेडियो की संख्या बढ़ी है तो बहुत बड़ा एक कैरियर ऑप्शन बच्चों के लिए उपलब्ध है बहुत अच्छी बात आपने बताया और इसमें किस तरह से मैंने क्या क्वालिटी होनी चाहिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए क्या स्किल्स होनी चाहिए देखिए रेडियो के लाइन में जाने के लिए जैसे कि बेसिक जो उसकी क्वालिफिकेशन हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसे हम लोग कहते हैं वो टेन प्लस टू करने के बाद यानी कि बारहवीं करने के बाद बच्चा इस क्षेत्र में आने की कोशिश कर सकता है उन बच्चों के लिए भी ऑप्शन है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उनको करियर का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है वो भी इस क्षेत्र में आ सकते हैं प्लस वो बच्चे भी आ सकते हैं इस क्षेत्र में जो मास्टर्स कर चुके हैं उनके लिए भी एक शॉर्ट टर्म कोर्स रेडियो जर्नलिज्म सिक्स मंथ्स का ब्रॉडकास्टिंग कोर्स रेडियो के क्षेत्र में होता है उसको करके आ सकते हैं एडिटिंग का कोर्स सिक्स मंथ्स का होता है बहुत सारी संस्थाएं हैं ऐसी हैं जो कराती हैं और वो इस माध्यम से करके और शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स है डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो कर कर कर इस फील्ड में आ सकते हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से वैरायटी ऑफ स्किल्स लेकर या जिस भी क्षेत्र में बारहवीं के बाद आप इससे जुड़ सकते हैं वो आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा मुझे एक और सवाल महेंद्र कुमार जी से डॉक्टर महेंद्र कुमार जी से करना चाहूँगा कि रेडियो में जुड़ने के लिए और कौन से मायने हैं और कौन से आयाम हैं जहाँ से बच्चा जुड़ सकता है देखिए कि बहुत बड़ी कहावत बन चुका है कि अभी भी ग्रामीण भारत में रेडियो जो उसका जो कहावत है थिएटर ऑफ माइंड उसका जो रेडियो ग्रामीण भारत की जो अस्तित्व रेडियो में कहीं ढूंढा जाता है देश की 98 परसेंट जो एरिया जोग्राफिकल एरिया जो है रेडियो ही एकमात्र मीडियम है जो कि अभी पहुंच पहुंच रहे हैं इन रियलिटी में तो ऐसे एक सार्थक मीडियम को आ, क्योंकि हम अभी एक ग्लोबलाइज जी रहे हैं उसमें एडवर्टाइजिंग ऐसी फील्ड है जिसको रेडियो का एक लाइफ ब्लॉर कहने से उतुप्ति नहीं हुआ कोई भूल नहीं होगा एडवर्टाइजिंग ऐसे एक्सप्लोरिंग फील्ड है जिसमें बच्चों का जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है, ये कहीं सेंट परसेंट अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहा है रेडियो एक ऐसे माध्यम है जिसमें जो कमर्शियल रेवेन्यू जनरेशन जो होता है उसके क्योंकि बिना क्योंकि हम कहते हैं कि कोई भी मास मीडिया हो रेडियो हो टेलीविज़न हो कोई भी मीडियम हो उसके लिए अगर रेवेन्यू जनरेशन ना हुआ तो उसका चलाना मुश्किल हो जाता तो कुछ ऐसे ही कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं जो कि एडवर्टाइजिंग है एक ऐसे फील्ड जिसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट की जो सोर्स एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज जो जनरेट होने वाला है इसका भी विस्तृत है विस्तृत है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जैसे डॉक्टर साहब कहें अभी कि बच्चे जब प्लस टू खत्म करते हैं, हैं आजकल की बच्चों को क्या है, कुछ कुछ है।, है। तो नौकरी पाने के एक दिखाई देना चाहिए उसी कोर्स को ही तो क्योंकि लोगों सोच की सोच यही है आजकल के युवा जब प्लस टू प्लस थ्री पास करने के बाद नौकरी की तलाश में है वो भी जो कि जल्दी से उसको पॉकेट में पैसा डालें उस ऐसा एक ऑप्शन एडवर्टाइजिंग के माध्यम से आता, आते हुए दिखाई दे रहा है और रेडियो एडवरटाइजिंग जो है एक टाइम था रेडियो का जैसे टेलीविजन का इंट्रोडक्शन हुआ लोग कहते थे कि आज कल चलो रेडियो का जो क्रेज था वो तीन बिन खत्म होते जाएगा लेकिन कुछ पीरियड के बाद में अभी जो न्यूज़ सेप में जो आपकी जो रेडियो का जो न्यू रिडिफाइंड हुआ रेडियो का जो कॉन्सेप्ट है जैसे मास मीडिया जो रिडिफाइंड किया गया उसमें दिखाई दे रहा है कि रेडियो किसी भी हालत में टीवी से टेलीविजन से पीछे नहीं है आपकी हर प्रोग्राम का जो स्पॉन्सर्ड यूनिट है ये एडवरटाइजिंग है तो इसके लिए आजकल जितना भी बहुत बड़े बड़े जो एडवरटाइजिंग यूनिट है एजेंसीज उसका रेडियो एडवरटाइजिंग पैकेज बना हुआ है जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का जनरेट करने के लिए रेवन्यूज़ बना होगा ऐसे मैं कह रहा हूँ मैं कह, कह सकता हूँ उगिल भी जो दिल्ली में है जेडब्ल्यूटी जो है इन लोगों का एक ऐसे रेडियो एडवर्टाइजिंग के लिए एक उसमें जो बच्चे कैरियर करना चाहते हैं केवल रेडियो एडवर्टाइजिंग के लिए उसके पास एक स्पेशल पैकेज है वो पैकेज में बच्चे को जो मिनिमम uh, क्वालिफिकेशन जो है वो प्लस एनी एनी ग्रेजुएट लेते हैं एनी ग्रेजुएट लेते हैं प्रेफरेबली जर्नलिज्म ग्रेजुएट को वो प्रेफर करते हैं और उसके बाद में वो छः महीने की ट्रेनिंग देते हैं ट्रेनिंग के बाद में अच्छे खासे है, हैंड्स में अमाउंट ऑफ पैसा जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जब मैं एम यूनिवर्सिटी में था तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि इसको एडवर्टाइजिंग का मास्टर्स करने के बाद में बैचलर्स में एडवर्टाइजिंग एज ए पेपर पढ़ने के बाद में डायरेक्टली एनरोल्ड हुए एंड धर से बीस से दम खासा नौकरी को उसको एज ए ट्रेनिंग उसको पैसा मिलने का जो एवेन्यूज दिखाई दिया रेडियो एडवरटाइजिंग में ये सचमुच एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था रेडियो के फील्ड में इसके अलावा जी हम लोग कह सकते हैं कि जो एडवरटाइजमेंट का हिस्सा है जो एडवरटाइजिंग का जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं उसके लिए बच्चों को अलग से एक ऑप्शन मिलता है उसके लिए अच्छे खासे पेमेंट मिल जाती है उनको तो इस तरह के और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसमें मैन पावर की जरूरत होती है पीआरओ है जिसके लिए हम लोग काम कर सकते हैं और पीआरओ के लिए हाँ ये जरूर है कि पी करने के लिए बच्चों को ग्रेजुएट होना जरूर जरूर है तो इस तरह के करियर ऑप्शन रेडियो को लेकर के काफ़ी बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं और और भी आने वाला जिस तरह रेडियो का एक आधुनिकीकरण हो रहा है उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से कैरियर को बनाया जा सकता है और अपने लाइफ को एक दिशा दी जा सकती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त रेडियो सुन रहे हैं रेडियो के बारे में रेडियो के अंदर किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं वो सारी बातें उनके सामने रखी जा रही हैं और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर दिलीप कुमार जी और डॉक्टर महेंद्र कुमार जी हैं जो विशेष रूप से अपनी विचार हमारे साथ शेयर कर रहे हैं काफ़ी अच्छी बातें आ रही हैं क्योंकि हम लोग जनरली जो चीज़ें सोचते हैं एक्चुअली में उससे भी कई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इसमें हैं और वो बातें अभी हमारे बीच में आ एक और बात मैं पूछना चाहूँगा दिलीप कुमार जी आपसे कि रेडियो का जो कॉन्सेप्ट है बोलने की कला ही ये हम लोग ने फेसिफाई किया था लेकिन उसके साथ में आपने बोला एडिटिंग और जैसे लिरिक्स राइटिंग की बात है तो ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं ये ये कला कैसे डेवलप कर सकते हैं देखिए जैसे कि एक मिथ में और आपके साथ शेयर करना जी जी जी जी जी जो आज तक एक बहुत सब बना दिया गया है कि अगर ओवर पर आपका बहुत अच्छा कमांड है हाँ हाँ। नो डाउट क्योंकि आवाज ही है जो पहुंचती है दर्शकों तक और वहां पर वो एक प्रतिबिंबित होती है एक बिंब योजना की विधान होती है कि वो शब्द के माध्यम से वो कल्पना का एक चित्रण उनके सामने होता है लेकिन आ, आप बात करें कि जिस तरह से कम्युनिटी रेडियो यहाँ है अगर वो सिलोंग में है और कोई आप कार्यक्रम कर रहे हैं हाँ। और खासकर वो आध्यात्मिक आध्यात्मिकता से जुड़ी अगर है हाँ। तो वहां पर जो एसेंस होते हैं जो भाषा होती है वो उस तरह तो नहीं होगी हाँ। लेकिन उनकी एक मिठास होती है स्वीटनेस होती है जो दर्शकों को बहुत भाती है कभी आप क्रिकेट कमेंट्री सुने और कोई अगर ब्रिटिशर्स हिंदी बोलता है और उसकी जो एसेंट होती है हिंदी में वो इतना कोमल और इतना मिठास लिए हुए होती है कि उसको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है <laughs> तो ये मिथ तो और लोग उसको काफी पसंद, पसंद से करने लग गए हैं हाँ। तो ये मिथ तो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा हाँ। हाँ। है कि भाषा पे बहुत अच्छी कमांड होना चाहिए हाँ ये जरूर है कि रेडियो का जिस तरीके से ओहरा बदला है और कम्युनिकेबल होना चाहिए आप संप्रेषणीय होनी चाहिए आपकी भाषा ये ज्यादा मायने रखता है और एक पहले एक रेडियो में जब भी लोग करियर बनाने जाते थे तो कहा जाता था कि भाषा आपकी स्वच्छ होनी चाहिए एजुकेट करने के लिए लेकिन अगर हम गांव के किसान के लिए अगर रेडियो का कोई उपयोग हो, हो रहा है या कार्यक्रम बना रहे हैं खासकर कम्युनिटी रेडियो का तो रोल ही यही है कि एक सुधार की प्रक्रिया में ये बहुत बड़ा योगदान देता है तो वहां पर अगर मॉडिफाइड लैंग्वेज आप यूज करते, है या परि, परिमार्जित का करते हैं बात, एक बड़े बात मैं बताता हूँ की हरियाणा के किसी कम्युनिटी रेडियो में मैं पहले कभी आ, बोल रहा था हुँ, हुँ, तो वहाँ पर आ, जो युवा है और जिसने रेडियो का बाकायदा कोई कोर्स नहीं भी किया है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से हफ्ते दो हफ्ते का एक कोर्स वर्क होता है जिसको करने के बाद आप कम्युनिटी रेडियो के लिए एलिजिबल हो जाते हैं उस सर्टिफिकेट को दिखाने के बाद और उसके लिए केवल आपको टेंथ पास होना जरूरी है या एर्थ पास होना जरूरी है उसको लेकर के भी आप करियर रेडियो में बना सकते हैं और जिस तरीके से आपने जो मूल प्रश्न था आपका की किस तरीके से एडिटिंग में या इस तरह की चीजें तो इस तरीके से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जैसे मैंने यूनेस्को का नाम लिया इस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम है जिसमें की वन मंथ थ्री मंथ और वन ईयर के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज हैं जहाँ पर बच्चे जा करके सीख सकते हैं कम्युनिटी रेडियो की एक यूनियन है जो रूरल क्षेत्रों में जा कर के लोगों को ट्रेंड करते हैं और ट्रेंड कर कर के बच्चों को रेडियो के लिए तैयार करते हैं और उस आधार पर भी बच्चे जा कर के ये सब जो कला जो मैंने पहले भी आपसे कहा है। हो गया वॉइस ओबर हो गया या फिर कंटेंट राइटिंग हो गया या जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एडवरटाइजमेंट एंड पी के बारे में जो बात कर रहे थे इसके लिए वो लोग ट्रेनिंग देते हैं ट्रेनिंग क्लासेस होती है और उसके बाद से उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है उसके बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं ताकि वो अपना करियर इसमें आगे बढ़ा सकें बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे युवा साथी इस बात को सुनकर खुश भी हो रहे होंगे कि इतने सारे अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा स्किल्स नहीं लेकिन थोड़ा सा समझ की जरूरत होती है रेडियो में एंट्री करने के लिए और उसके लिए जो छोटे छोटे कोर्सेस है वो भी अवेलेबल है इस जगह पे और उनको अगर करने से वो अपना करियर रेडियो के अंदर अच्छा बना सकते हैं और भी बहुत सारे बातें हम करेंगे रेडियो के साथ जुड़ा हुआ करियर कैसे हम लोग बना सकते हैं या कैसे हम लोग रेडियो में एंट्री कर सकते हैं वो बातें सुनेंगे लेकिन ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो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 मेरे सपने सुनहरे दिल जाने मेरे सारे भेद ये कहरे हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे ये मेरे सपने यही तो है अपने मुझसे जुदा ना होंगे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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन कार्यक्रम में खास युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार जी और डॉक्टर दिलीप कुमार जी आइए बात करते हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार जी से कि रेडियो में कैसे और जुड़ सकते हैं रेडियो में जुड़ने के लिए और कौन सी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए देखिए क्वालिटीज के साथ साथ एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ जीवल ये रेडियो में डेवलपमेंट कम्युनिकेशन उसका जो एस्पेक्ट है जिसमें कि आज यूनेस्को का सबसे थ्रास्ट एरिया है, है। नहीं, नहीं। आज कल यूनेस्को का हर महीने में हर तीन महीने में हर महीने में जो नौकरी की जो ऑप्शंस मिलते हैं युवाओं के लिए उसमें ज़्यादा उसका मेन थ्रस्ट एरिया होता है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जिसमें ट्रेनिंग डेवलपमेंट साइंटिस्ट कम्युनिकेशन साइंटिस्ट वो मांगते हैं जिसके अच्छी खासे तादाद में बच्चे उसमें भर्ती भी हो रहे हैं हमारे बहुत सारे विद्यार्थी भी उसमें जो योगदान किए हैं एंड उसके साथ साथ यूनेस्को का जो शॉर्ट टर्म जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट है जो स्पेशली ग्रामीण भारत के लिए जो डिज़ाइन की गई है उसको पहुंचाने के लिए वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को पहुंचाने के लोगों के पास में रेडियो एज ए मास कम्युनिकेशन मीडियम जो यूज़ की जाती है उसके तहत उसका जो एम्प्लॉयबल अपॉर्चुनिटीज जो कहीं ज़्यादा खुलती जा खुलते, खुल, खुलते नज़र आ रहा है हुँ, हुँ। आ, आ, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जी जी जैसे कि भारत सरकार का जो मानो कहीं पर कोई बहुत ही एलिविएसन प्रोग्राम शुरू हुआ जब प्रोग्राम को डिज़ाइन की जाती है करने के बाद में जब उसको भेजने की कोशिश होती है ग्रामीण भारत के लिए जो जो ग्रामीण भारत जो कि देश की मेन स्ट्रीम से एकदम अलग है ऐसे ग्रामीण भारत में वो प्रोजेक्ट को लोगों के दिमाग में पहुंचाते हुए उनको उसके बारे में जानकारी पैदा करने के लिए रेडियो का जो एक इंटीमेसिव मीडियम रेडियो एज ए मीडियम जो लोगों के पास पहुँचता है उसके लिए आप जो पूछ रहे थे कि स्कील के बारे में जो बात कर रहे थे स्किल जो है ना ये जो ऐसे स्किल जो कि एक बिलोंगिंगनेस पैदा करता हो वो स्किल जो कि एक इंटीमेसी पैदा करता हो अपने भाव को पहुंचाने के लिए चीज़ों के बारे में समझाने के लिए जो कि इिटरेट मासस होते हैं वहाँ पर ये जो ट्रेनी ऑप्शंस पैदा करता है ये ये इसकी काबिल तारीफ है नहीं, नहीं, नहीं। दूसरा बात मैं कह सकता हूँ कि जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में इंटरनेशनल मोनिटरी फंड का उत्तर प्रदेश की एक जगह है मऊ है मऊ को एक एडोप्टेड विलेज लिए के के लिया गया था जो विलेज में रेडियो को एज ए मीडियम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन मीडियम तौर के यूज़ किया गया है और उसमें नियरली दो हजार लोग दो हजार युवाएँ ग्रेजुएट युवाएँ नौकरी में भर्ती हुए हैं ये एक अच्छा खासा फ्यूचर के लिए एक अच्छा फॉरकास्टिंग करता है कि आगे जो लोग रेडियो को छोड़ते जाने की जो बात बन रहा था ये संभावना पैदा पैदा पैदा ये एक बड़ा अच्छा, अच्छा। मुझे जो भविष्य जो है इसका का बहुत जो ब्राइट है और दूसरा आपकी जो आजकल जो हर कुने में जो कम्युनिटी रेडियो की जो जो हो रहा है इंट्रोड्यूस हो रहा है ये उसी को आगे उसको एक्सप्लोर करने के लिए एक और बड़ा सा अच्छा स्टेप बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर महेंद्र कुमार जी आइए डॉक्टर दिलीप कुमार जी से पूछते हैं कि इसमें और किस तरह से हम लोग जुड़ सकते हैं और किस तरह आपने आपको तैयार करें रेडियो के लिए एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न है आपका कि किस तरह से तैयार करे ये जरूर है कि वो बच्चा जो है जो रेडियो के क्षेत्र में आना चाहता है वो सामाजिक तौर पर काफी उसको ज्ञान होना चाहिए सामाजिक संरचनाओं का सामाजिक ताना बाना का और सबसे बड़ी बात है कि एग्जांपल देता हूँ कि उसको भाषा कैसी होनी चाहिए रेडियो की अगर वो रेडियो में अपना करियर बनाना चाहता है एक उदाहरण है जैसे कि आ, अगर हम बात कर रहे हैं कि आ, रेडियो में भाखड़ा नांगल जो डैम है वो आ, पाँच हजार फीट ऊंचा है अब ये गांव का किसान जो है या गांव का जो पर्टिकुलर कम्युनिटी का आदमी वो पांच हजार कितना ऊंचा होगा ये एक समझ से परी लेकिन अगर वो कह दे कि वो पांच को तो मीनार एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए इतना ऊंचा है तो वो तो कल्पना <laughs> कर सकता है ऊंचा तो है, है। तो इस तरह के शब्दों का जो खेल होता है रेडियो में उसको ध्यान रखना पड़ता है क्यूँकी वहाँ वो दृश्य माध्यम नहीं है नहीं वो केवल श्रव्य माध्यम है सुना जा रहा है तो वो सुनने में उसको समझ आना चाहिए उस तरीके की एक प्रदृश्य होना चाहिए कि ये ऐसा कह रहा है अगर मैं कहूँ कि माउंट आबू में गाड़ियों की संख्या जो है आ, लगभग लाखों में है तो उसको लाख की गिनती समझ नहीं आती लेकिन अगर वो कह दिया जाए कि जिस तरीके से कुंभ का मेला लगता है ऐसी गाड़िया यहाँ पर एक पर्टिकुलर समय में आ जाता है तो का कि यार यहाँ तो गाड़ियों की संख्या है मतलब इस तरीके की भाषा का प्रयोग साथ में कहावतों का प्रयोग मुहावरों का प्रयोग जो स्थानीय मुहावरे और कहावतें होती हैं अगर वो रेडियो में आना चाहता है तो इस तरीक़े के और सहृदय जिसे एक वर्ड होता है कि सहृदय और कवित्व होना चाहिए उसके अंदर वो कवित्व कैसे उसके अंदर आएगी वो तब आएगी जब वो ग्रामीण संरचना का ग्रामीण कहावतों का ग्रामीण परिवेश का या जिस कम्युनिटी में वो रह रहा है उसकी संस्कार उसमें अंदर हैं और ये संस्कार में जिस रेडियो जहां पर बैठकर हम लोग बोल रहे हैं अगर वो संस्कारिक तौर तो पे वो चीज़ें सीखना चाहता है उसको अध्यात्म की तरफ झुकना पड़ेगा और अध्यात्म रमा कुमारी संस्थान जैसी जो संस्थाएं हैं या जो समाज की सेवा इस तरीके से कर रही हैं तो उससे बेहतर तो कोई नहीं हो सकता उनको यहाँ आना चाहिए इस तरीके से चीज़ें सीखनी चाहिए और इस तरफ झुकाव करके ही इन सब चीज़ों को पाया जा सकता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर दिलीप कुमार जी और मुझे लगता है कि करियर बनाने के लिए सबसे एक सिंपल और तरीका हो सकता है कि हम लोग रेडियो ज़्यादा से ज़्यादा सुने तो भाषा वगैरह सब कुछ पता चलेगा वो भी वना अलग अलग प्रोग्राम्स वैरायटी आप अलग अलग चैनल्स को आप सुने तो ये भी का जरिया हो सकता है अपने आप को तैयार करने का आगे बढ़ने का और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि शब्दों को जो है वो कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन आपके शब्द ही उसे जो है उस चीज़ तक पहुंचाने का एक माध्यम बनता है तो उस तरह के जो छोटे मोटे शब्द हैं जो इस तरह की बातें जैसे एग्जांपल के तौर पे डॉक्टर साहब ने बताया वो आप कर सकते हैं उसकी एक प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना अच्छा आप बन पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि डॉक्टर महेंद्र कुमार जी अब जाते जाते हमारे जो दोस्त हैं जो करियर किसी भी फील्ड में बनाना चाहते हैं उनके लिए जैसे टिप्स दीजिए कि करियर में कैसे आगे बढ़े हाँ ये एक टाइम था जब मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के बारे में जो सोचा जाता था तो भारत में बस उंगली गिनती कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम दिमाग में भी चले जाता था ऐसा इसलिए होता था कि लोगों को जर्नलिज्म में भी एक प्रोस्पेक्टिव प्रोफेशनल कैरियर बना जा सकता है ये धारणा नहीं था लोग सोचते थे कि जैसे जर्नलिज्म पढ़ें कोई पत्रकार बने महीना में पाँच सौ पंद्रह सौ दो हज़ार रुपये तनख्वाह मिले पाँच हज़ार तनखा मिले तो इसके लिए क्या होता था ना जो जिसका जर्नलिज्म को एक मिशन किस तौर पे जो सोचते थे वो उसमें झोंकते थे अदरवाइज प्रोफेशन के तौर पर क्योंकि प्रोफेशन की तौर पे एंड एक लुक्रेटिव प्रोफेशन के हिसाब से लोग जुड़ना नहीं चाहते थे लेकिन उसमें काफ़ी ज़बरदस्त चेंज आया हुआ है स्पेशली ये ग्लोबलाइजेशन के दौर के बाद नाइन्टीज़ के बाद में जो एक दौड़ आया हुआ है जो पोस्ट लिबरेटेड लिबरेटेड एक इन्वायरमेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आया हुआ है इस इन्वायरमेंट में इसको रेडियो या जो बाकी जो मीडियम है उसको इंडस्ट्री की स्टेटस मिला हुआ है इंडस्ट्री जैसे बाकी कोई प्रोडक्शन हाउस होते हैं ऐसे ही मीडिया एज ए इंडस्ट्री ये भी है कि प्रोडक्शन हाउस है ये भी कुछ चीज़ प्रोड्यूस करता है वो भी बेचा बाकी चीज़ जैसे बेचा ख़रीदा जाता है मार्केट में और उसको बेचने के लिए भी बाकी चीज़ जैसे पैकेजिंग चाहिए होता है और वो पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ मार्केटिंग के हिसाब से जाता है एंड मार्केटिंग जब बात आता है तो एक प्रोफेशन की एक विजुलाइजेशन दिमाग में आता है एंड वो चीज़ जब आ जाता है तो दिमाग में एक क्योंकि ये प्रोफेशन की सेब ले जाता है तो दूसरे दिखाई देता है कि हाँ इसमें भी कैरियर बन सकता है क्योंकि जो एक टाइम था हम हम देखे हैं जब मैं एक विद्यार्थी था था तो मेरा पहला शुरू किया इंडियन एक्सप्रेस में जो एडिटर, मुझे पंद्रह सौ रुपया मिलता था तनखा अभी एक ट्रेनी बंदा लैंग्वेज न्यूज़पेपर में ज्वाइन करता है मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ बहुत से लैंग्वेज न्यूज से अंग्रेजी माध्यम को तो में अलग बात है लैंग्वेज में पेपर में 20-22 हजार की तनखा मिलती है जो ट्रेनी जर्नलिस्ट की इसीलिए है कि वो जो प्रोफेशन की जो सेव ले लिया है इसमें हर किसी का जो स्वार्थ को ध्यान में रखा गया है क्योंकि बाकी जैसे बाकी सामान जैसे हैं ये भी ऐसे सामान की परोसा जाता है इसीलिए लोग कैरियर के लिए दौड़ के आते हैं एंड इसका एक ऐसे अच्छा एक बात बना कि देश के हर कोने में आज जैसे एम होता है जैसे एमसीए होता है जैसे इंजीनियरिंग होता है एंड हर इंस्टीट्यूट में बाकी कोई कोर्स खोले ना खुले जर्नलिज्म की, की कोर्स लेकिन खुलना एकदम कम्पल्सरी बन गया है इससे ये धारण इससे ये एक शुभ संकेत है कि आने वाले दिन में लोगों की जो कैरियर प्रोस्पेक्ट जो है इन जर्नलिज्म में केवल पत्रकारिता में नहीं होता है बाकी जो एरियाज जैसे एडवर्टाइजिंग हुआ पर्सनल पब्लिक रिलेशंस हुआ कम्युनिकेशन आजकल हर इंस्टीट्यूशन है कोई एक ऐसे इंस्टीट्यूशन हम नहीं दिखा सकते हैं जिसमें पी हो नहीं होता है जहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफिसर की नहीं होता है सरकारी हो या बेसरकारी हो उसमें पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जो रोल जो है इंडिस्पेंसिबल माना गया है तो ए, वा, वा, वो जितना ज़्यादा इंस्टीट्यूशन खुलता रहता है पी की संख्या भी उतने ज़्यादा से लगातार बढ़ती रहती है ए, बच्चों का जो प्रोस्पेक्ट है जनरल दिन पढ़ने के बाद में जो कैरियर प्रोस्पेक्ट है वो भी उतने उज्ज्वल होते जा रहा है बढ़ता जाता है तो ये आने वाले दिन में एक स्वर्णिम अवसर लेके आ रहा है बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेंद्र कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने तो, बताया हमारे दोस्तों को कि आने वाले समय में मीडिया के साथ जुड़ने के बाद अपना करियर को कितना अच्छा बना सकते हैं एक छोटा सा मैसेज मैं डॉक्टर दिलीप कुमार जी से चाहूँगा जी मैं तो कहूँगा कि अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं खासकर रेडियो के क्षेत्र में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको दो बातों का ध्यान रखना चाहिए एक कि आपको समाज का बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए और दूसरी मेहनत करने से आपको कतराना नहीं चाहिए क्योंकि मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है नहीं। मेहनत करते रहिए और इस फील्ड में आइए आपका स्वागत है हाँ। और इसमें बहुत ही बड़ा ब्राइट फ्यूचर है जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा और मेरा तो मैसेज है कि आप मेहनत करिए थोड़ा सा अपने आप को परिमार्जित करिए परिमार्जित करके इस लाइन में आकर छोटा सा टर्म कोर्स करके भी में अपने बेहतर बेहतर से बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात आपने बताया दिलीप कुमार जी और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप दोनों का डॉक्टर महेंद्र कुमार जी का और डॉक्टर दिलीप कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम रहो दिल जाने मेरे सारे भेद ये कह कहरे हो गए कैसे मेरे सपने सुने रे ये मेरे सपने यही तो हैं अपने मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये सारे ये साए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुर चुपके से आए मेरे ख्यालों आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए